देवी भागवत छठा स्कंध है अश्वरूप बने हुए भगवान विष्णु के द्वारा लक्ष्मी को पुत्र की प्राप्ति कहते हैं चित्र रूप की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा बहुत ठीक ऐसा ही होगा फिर उन्होंने चित्र रूप को शंकर के पास जाने की आज्ञा दे दी दूध के चले जाने पर भगवान विष्णु सुंदर अश्व का रूप धारण करके वैकुंठ से चल पड़े लक्ष्मी जी अश्वि का रूप बनाकर जहाँ तपस्या कर रही थी वे वहाँ पहुँच गए जाकर देखा लक्ष्मी देवी वहाँ रूप में विराजमान थी लक्ष्मी की दृष्टि भी भगवान विष्णु पर पड़ी दे तुरंत पहचान गई कि ये मेरे पतिदेव साक्षात विष्णु ही मुझ पर कृपा करके अश्व का रूप धारण करके पधारे हैं उनकी आंखों में आंसू छलक आए यमुना और तमसा के संगम को सब लोग पवित्र मानते हैं उसी स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का परस्पर मिलन हुआ श्वी रूप धारिणी लक्ष्मी जी अंत सत्वा हो गई, वही उन्होंने एक अनुपम गुण संपन्न सुंदर पुत्र उत्पन्न किया तदनंतर भगवान विष्णु ने हंसकर लक्ष्मी जी से कहा अब तुम अश्वी का शरीर त्याग कर पूर्व दिव्य देह धारण कर लो हम दोनों अपने वास्तविक दिव्य शरीर धारण करके वैकुंठ चलेंगे सुलोचने तुमसे उत्पन्न हुआ यह कुमार यही रहे तदनंतर भगवती लक्ष्मी और भगवान नारायण दोनों दिव्य शरीर धारण करके एक उत्तम विमान पर विराजमान हुए देवताओं ने यशोगान आरंभ किया भगवान अपने परम धाम में पधारना ही चाहते थे कि भगवती लक्ष्मी ने उन प्राणपति श्रीहरी से कहा नाथ इस बालक को भी सांस ले लीजिए मैं इसका त्याग नहीं करना चाहती प्रभो आपके समान प्रतिभायुक्त यह मेरा पुत्र प्राणों से भी बढ़कर प्रिय है मधुसूदन इसे लेकर ही हम लोग वैकुंठ चलें श्री हरि बोले प्रिय वरानने इस अवसर पर खेद प्रकट करना तुम्हारे लिए अवंछनीय है यह बालक आनंदपूर्वक यहाँ रह सकता है क्योंकि इसके भरण पोषण की व्यवस्था पहले से ही मैं कर चुका हूँ वामोरू इस पुत्र त्याग में जो एक प्रधान कारण है उसे अब मैं बताता हूँ सुनो भूमंडल पर ये के वंश में तुर्वसु नाम के एक राजा हैं उनके पिता ने उनका लोक नाम हरि वर्मा रखा था इस समय वे नरेश पुत्र की इच्छा से पवित्र तीर्थ में तपस्या कर रहे हैं उन्हें तप करते पूरे 100 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं कमलालय उन्हें राजा हरि हरि वर्मा के लिए मैंने यह पुत्र उत्पन्न किया है सुभ्रु राजा के पास जाकर हम लोग उन्हें यहाँ भेज देंगे प्रिय पुत्र की अभिलाषा रखने वाले उन्हीं नरेश को यह बालक सौंप देना है वे स्नेहपूर्वक इसे अपने घर ले जाएंगे व्यास जी कहते हैं इस प्रकार प्रियसी भार् लक्ष्मी को आश्वासन देकर तथा बालक की रक्षा का समुचित प्रबंध करके भगवान विष्णु उत्तम विमान पर बैठे हुए वैकुंठ पधारे श्री लक्ष्मी जी भी साथ विराजमान थे